ईशावासीय उपनिषद सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक 21 अंतिम शरण में प्रार्थना वायु वायुरिलमृतम अथेद भस्मा शरीर युरल अमृतम थथेदम भस्म शरीर ओ क्रोस्मर कृत स्मर क्रोस्म कृतं स्मर अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायुरूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो और यह शरीर भस्मशेष हो जाए हे मेरे संकल्पात्मक मन अब तू कर अपने किए हुए को स्मरण कर अब तू स्मरण कर अपने किए हुए को स्मरण कर जीवन मिल जाए उसमें जहां से जन्मा है आकार खो जाए उस निराकार में जहां से आकार निर्मित हुआ है ये प्राण वायु के साथ एक हो जाए शरीर धूल में मिट्टी में समा जाए ऐसे क्षण में और ऐसे छंद दो है उनकी मैं आपसे बात करूंगा ऐसे क्षण में ऋषि ने कहा है अपने संकल्पात्मक मन से कि हे मेरे संकल्प करने वाले मन अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर ऐसे छंद दो हैं जब ये प्रार्थना सार्थक हो सकती है एक तो मृत्यु के क्षण में और दूसरा समाधि के क्षण में एक तो तब जब सच में ही आदमी मृत्यु को उपलब्ध होने के द्वार पर खड़ा होता है और या फिर तब जब मृत्यु से भी बड़ी मृत्यु में समाधि के द्वार पर व्यक्ति अपनी बूंद को सागर में खोने के लिए तत्पर होता है साधारणतः जिन लोगों ने भी उपनिषद के सूत्र की व्याख्या की है उन्होंने पहले ही अर्थ में की यही मानकर की है कि मृत्यु के समय ऋषि कह रहा है कि मेरा सब वही मिला जा रहा है मेरा अस्तित्व जहां से आया था उस क्षण में कह रहा है अपने मन से कि मेरे संकल्पात्मक मन अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर लेकिन जैसा मैं देख पाता हूं ये स्मरण मृत्यु के समय में किया गया नहीं ये स्मरण समाधि के क्षण में किया गया है मृत्यु के क्षण में इसलिए किया गया नहीं है कि मृत्यु की कोई पूर्व सूचना नहीं होती आप नहीं जानते कभी भी कि मृत्यु किस क्षण आ जाती है मृत्यु आ जाती है तभी पता चलता है लेकिन तब तक जिसे पता चलता है वो मर चुका होता है वो जा चुका जब तक मृत्यु आई नहीं तब तक पता नहीं चलता और जब आती है तब पता चलने वाला खो चुका होता सुकरात मर रहा था तो उसके मित्रों ने उससे कहा कि तुम भयभीत नहीं मालूम पड़ते दुखी पीड़ित नहीं चिंतित नहीं बयातुर नहीं तो सुक्रात ने कहा कि मैं सोचता हूं कि जब तक मृत्यु नहीं आई है तब तक तो मैं जीवित ही हूं और जीवित जब तक हूं तब तक मृत्यु की चिंता क्यों करूं और या फिर यह भी सोचता हूं कि जब मृत्यु आ ही जाएगी और मर ही जाऊंगा तो फिर चिंता करने वाला कौन बचेगा या फिर यह भी सोचता हूं कि या तो मृत्यु में मैं मर ही जाऊंगा बिल्कुल मिट जाऊंगा कोई बचेगा ही नहीं अगर मृत्यु के पार कोई बचेगा नहीं तो भयभीत होने का कोई कारण नहीं है और यदि जैसा कि और कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु आ जाएगी फिर भी मैं मरूंगा नहीं यदि मृत्यु आ जाएगी और मैं मरूंगा ही नहीं तो फिर चिंता का तो कोई भी कारण नहीं मैंने कहा दो क्षणों में यह सूत्र सार्थक हो सकता है मृत्यु के क्षण में या समाधि के क्षण में लेकिन मृत्यु के क्षण का हमें कोई भी पता नहीं होता अनप्रिडिक्टेबल मृत्यु की कोई भविष्यवाणी नहीं अनायास है इसीलिए किसी भी क्षण हो सकती है, अगले क्षण भी हम होंगे इसका कुछ पक्का नहीं किसी भी क्षण हो सकती है फिर भी किस क्षण होगी इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं यह प्रार्थना तो तभी हो सकती जब पूर्व सूचना हो जबकि ऋषि को पता हो कि मैं मरने के द्वार पर खड़ा मर रहा हूं नहीं इसलिए मैं कहता हूं कि यह मृत्यु के समय में किया गया स्मरण नहीं है यह महामृत्यु के क्षण में किया गया स्मरण महामृत्यु समाधि का नाम मृत्यु को मैं साधारण मृत्यु कहता हूं क्योंकि सिर्फ शरीर मरता है मन नहीं मरता सिर्फ शरीर मरता है मन नहीं मरता ध्यान को समाधि को मैं महामृत्यु कहता हूं क्योंकि शरीर का तो सवाल ही नहीं मन ही मर जाता है और इसलिए भी मैं कहता हूं कि ये स्मरण समाधि के समय में किया गया है क्योंकि ऋषि कह रहा है अपने संकल्पात्मक मन से स्मरण कर अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर इस दूसरे हिस्से के संबंध में भी बड़ी भ्रांति हुई है असल बात यह है कि साधारणतः जिन्हें हम पंडित कहते हैं वे व्याख्याएं करते हैं वे कितनी ही कुशल व्याख्या करें उनकी व्याख्या में बुनियादी भूल, हो, भूल हो जाती है भूल इसलिए हो जाती है शब्द वे समझते हैं ठीक से सिद्धांत भी समझते हैं शास्त्र भी समझते हैं लेकिन शब्द और शास्त्र के पीछे जो अनकहा छिपा है उसे वे बिल्कुल नहीं समझते और धर्म के सत्य शब्दों में नहीं कहे जाते शब्दों के बीच में जो खाली जगह छूट जाती है उसी में कहे जाते पंक्तियों में नहीं पंक्तियों के बीच में जो रिक्त स्थान छूट जाता है उसी में कहे जाते जो रिक्त स्थान को पढ़ने में समर्थ नहीं है जो केवल काले अक्षरों को पढ़ने में समर्थ है वो इन महासूत्रों का अर्थ करने में समर्थ नहीं हो सकेगा पश्चिम में एक आंदोलन चलता है कृष्ण कॉन्सियसनेस का कृष्ण चेतना का उस आंदोलन को चलाने वाले स्वामी भक्ति वेदांत प्रभुपाद की ईसा वाष्प निष्चित पर मैं एक किताब देख रहा था बहुत हैरान हुआ इस सूत्र का अर्थ उन्होंने जो किया है इतना चकित करने वाला मालूम पड़ा इस सूत्र का अर्थ किया है कि मैं मैं मर रहा हूं मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं हे प्रभु मैंने जो जो त्याग तेरे लिए किए उनका स्मरण रखना मैंने जो जो त्याग तेरे लिए किए उनका स्मरण रखना मैंने जो जो कर्म तेरे लिए किए उनका स्मरण रखना नहीं ये रिक्त स्थान जो नहीं पढ़ सकते वे तो ऐसा भूल भरा अर्थ करें तो क्षमा किए जा सकते हैं ये तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जो शब्द भी नहीं पढ़ सकते वो भी अर्थ करते ऋषि कह रहा है हे hey, मेरे संकल्पात्मक मन यहां ईश्वर का कोई सवाल नहीं और ऋषि ये तो कह ही नहीं रहा है कि मेरे किए हुए कर्मों को जो मैंने तेरे लिए किए मेरे किए हुए त्यागों को जो मैंने तेरे लिए किए उनका स्मरण रखना लेकिन हमारी जो व्यवसायत्मक बुद्धि है वो जो बिजनेस माइंड है वो शायद यही अर्थ कर पाएगा कहेगा मरने का क्षण करीब आ गया मैंने दान किया था मंदिर बनवाया था तालाब का पाठ बनवाया था स्मरण रखना है प्रभु मैंने जो जो कर्म किए थे तेरे लिए जो जो त्याग किए थे अब घड़ी आ गई अब मुझे ठीक से उनका फल दे देना प्रतिफल दे देना मेरे संकल्पात्मक मन संकल्प है हमारे मन की अभीपसा का स्रोत संकल्प अर्थात विल इसे थोड़ा समझ लें तो आगे की बात ख्याल में आ सके इच्छा तो हमारे मन में सबके होती है डिजायर वासना है लेकिन वासना तब तक संकल्प नहीं बनती जब तक वासना से अहंकार जुड़ ना जाए वासना धन अहंकार संकल्प बन जाता है वासना तो सभी लोग करते हैं लेकिन अगर अपने अहंकार से वासना को न जोड़ पाएं तो वासना सिर्फ स्वप्न बनकर रह जाती वो कर्म नहीं बन पाती कर्म बनने के लिए तो अहंकार जुड़ जाना चाहिए अहंकार जुड़ जाए वासना में तो संकल्प निर्मित होता है फिर किसी कर्म को करने की अहंता और अस्मिता निर्मित होती है फिर करता बनने का भाव निर्मित होता है वासना के साथ जैसे ही अहंकार जुड़ा कि आप कर्ता बने ऋषि कह रहा है मेरे संकल्पात्मक मन मेरे अहंकार और वासनाओं से भरे मन अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर क्यों कह रहा है ये? और एक बार नहीं दो बार अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर क्यों समाधि के क्षण में इस स्मरण की क्या जरूरत है या मृत्यु के क्षण में भी इस स्मरण की क्या जरूरत है मजाक कर रहा है व्यंग कर रहा है ऋषि वो ये कह रहा है कि अब सब खोया जा रहा है समाधि के द्वार पर मन खो रहा है शरीर खो रहा है भूत खो रहे हैं सब लीन हुआ जा रहा है अब मेरे मन तू जो सोचता था कि मैंने ये किया मैंने ये किया अब उसका क्या हुआ वो जो तू सोचता था मैंने ये किया मैंने ये किया वो सब पानी पर खींची गई रेखाएं अब कहा हैं स्मरण कर अब तू भी खो रहा है तेरा किया हुआ भी खो गया है अब तू भी खो रहा है अब तू स्मरण कर लौट के पीछे देख कितने गौरव से भर के तूने सोचा था ये मैंने किया है कितने अहंकार से भर कर तूने कहा था ये मैंने किया है कितनी आकांक्षाओं को तूने संजोया था कि ये मैं करूंगा जन्म जन्म अनंत यात्राओं पर कितने चरण चिन्ह तू छोड़े थे और कहे थे कि ये मेरे चरण चिन्ह हैं आज उनका कहीं भी कोई निशान नहीं रहा है उनका तो निशान रहा ही नहीं आज तू भी शून्य हुआ जा रहा आज तेरा भी निशान नहीं रहेगा आज तू भी मिटने के करीब आ गया आज तू भी विदा हो रहा है आज सब भूत अपने में लीन हो जाएंगे आज सारी यात्रा समाप्त होगी तो एक बार लौट के तू पीछे देख ले किस भ्रम में तू जिया था किस इल्यूजन में किस माया में तू जिया था किस पागलपन में कैसे सपने तूने देखे थे और उन सपनों के लिए कितनी पीड़ा झेली थी उन सपनों के लिए कितना चिंतित हुआ था अगर कभी कोई सपना तेरा पूरा नहीं हुआ था तो कितनी परेशानी कितनी कितनी विफलता कितना फ्रस्ट्रेशन तूने पाया और अगर कभी कोई सपना सफल हो गया था तू तो कितना फूला नहीं समाया था आज सब सपने भी जा चुके आज सब कर्म भी खो चुके तू भी खोने के करीब आ गया तू भी न होने के करीब आ गया लौट के एक बार स्मरण कर दे ये बहुत व्यंग्य में अपने ही संकल्प और अपने ही अहंकार को उद्बोधन इसलिए मैं कहता हूं ये मृत्यु के समय किया गया उद्बोधन नहीं समाधि के समय किया गया उद्बोधन क्योंकि मृत्यु में तो सिर्फ शरीर ही मरता है संकल्पात्मक मन नहीं मरता मृत्यु के बाद भी आप अपने मन को लिए चले जाते हैं वही मन तो आपके अनंत जन्मों का स्रोत है शरीर तो गिर जाता है यहीं मन साथ यात्रा करता है वासना साथ चली जाती है अहंकार साथ चला जाता है किए हुए कर्मों की स्मृति सांस चली जाती करने थे जो कर्म और नहीं कर पाए उनकी आकांक्षा सांस चली जाती है पूरा मनोशरीर सांस चला जाता है सिर्फ देह गिरती है सिर्फ फिजियोलॉजिकल सिर्फ देहगत जो हमारा ढांचा है वो भर गिर जाता है मृत्यु में लेकिन मन सांझ चला जाता वही मन फिर नए शरीर को पकड़ लेता वही मन अनंत शरीरों को पकड़ चुका है वो अनंत शरीरों को पकड़ता चला जाता है इसलिए ज्ञानी मृत्यु को वास्तविक मृत्यु नहीं कहते क्योंकि कुछ भी तो नहीं मरता सिर्फ वस्त्र ही बदलते शरीर वस्त्र से ज्यादा नहीं इस बात को भी ठीक से समझ लें साधारणता हम सोचते हैं कि शरीर हमारा पहले आता है फिर उसके भीतर मन जन्म लेता है और विगत 100-200 वर्षों की पश्चिम की चिंता और धारणा ने सारी दुनिया में यह भ्रांति फैला दी है कि शरीर पहले निर्मित होता है फिर शरीर के भीतर से मन जन्मता है वो बाई प्रोडक्ट इपिफेनमान वो शरीर का ही एक गुण है ऐसे ही जैसे जैसे पुराने चारवाकों ने कहा है कि शराब जिन चीजों से मिलके बनती है अगर उनको एक एक को आप ले लें तो नशा नहीं चढ़ेगा उन सब के मिल जाने से नशा बाई की तरह पैदा होता है नशा का अपना कोई आगमन नहीं है कहीं से नशा पांच दस चीजों के मिलने से पैदा हो जाता है पांच दस चीजों को अलग कर लें नशा त्रोहित हो जाता है और उन पांच दस चीजों को आप अलग, अलग अलग ले लें तो भी नशा नहीं चढ़ेगा तो नशा उनके मिलन से उनके बीच में पैदा होता है त्रिपुराने चार बात कहते थे कि मनुष्य का शरीर निर्मित होता है पंचभूतों से और उन पंचभूतों के मिलन से मन निर्मित होता है मन एक बाई प्रोडक्ट पश्चिम का विज्ञान भी फिलहाल अभी जैसे अज्ञान की स्थिति में है उसमें वो भी मानता है कि मन जो है वो शरीर के पीछे पैदा हो गई एक छाया मात्र है। लेकिन पूर्व में जिन्होंने बहुत गहरी खोज की है उनका कहना है कि मन पहले है और शरीर उसके पीछे छाया की तरह निर्मित होता है इसे ऐसा समझें पहले आपके जीवन में कर्म आता है या पहले वासना आती पहले आती है वासना मन में फिर बनता है कर्म लेकिन बाहर से कोई अगर देखेगा तो पहले दिखाई पड़ता है कर्म और वासना का अनुमान करना पड़ता है मेरे भीतर आया क्रोध मैंने आपको उठकर चांटा मार दिया क्रोध मेरे भीतर पहले आया मन पहले फिर हाथ उठा शरीर ने कृत्य किया लेकिन आपको पहले दिखाई पड़ेगा मेरा हाथ और चांटे का पड़ना पीछे आप सोचेंगे कि जरूर इस आदमी को क्रोध आ गया पहले शारीरिक घटना दिखाई पड़ेगी पीछे मन का अनुमान होगा लेकिन वास्तविक जगत में पहले मन निर्मित होता है पीछे वास्तविक घटना घटती हुई मालूम हमें भी जब एक बच्चा जन्म लेता है तो पहले शरीर दिखाई पड़ता है लेकिन जो गहरा जानते हैं वे कहते हैं कि पहले मन वही मन इस शरीर को निर्मित करवाता है वही मन वही मन इस शरीर की ढांचे को व्यवस्था को बनाता है वो मन ब्लूप्रिंट है वो बिल्ट इन प्रोग्राम इस जन्म में जब मैं मरूं, तो मेरा मन एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा लेकर यात्रा करेगा वही नक्शा नए शरीर को नए गर्भ को निर्मित करेगा और आप हैरान होंगे साधारणतः हम सोचते हैं कि एक स्त्री और पुरुष संभोग में रथ होते हैं तो जब वे संभोग में रथ होते हैं तब शरीर निर्मित हो जाता है फिर एक आत्मा प्रवेश कर जाती है लेकिन गहरे देखने पर पता चलता है कि जब कोई आत्मा प्रवेश करना चाहती तब दो स्त्री पुरुष संभोग करने के लिए आतुर होती लेकिन पहले हमें शरीर दिखाई पड़ता है मन का तो हम अनुमान करते हैं मन की तरफ से जिन्होंने गहरी खोज की है वे कहते हैं कि पहले गर्भातुर गर्भ लेने के लिए आतुर आत्मा जब आपके आसपास परिभ्रमण करने लगती है तब संभोग की आतुरता जन्मती मन अपना शरीर निर्मित करवाने की चेष्टा करता है सांझ आप सोते हैं कभी आपने ख्याल ना किया होगा कि रात सोते वक्त ख्याल करें आखिरी विचार जब नींद उतरती हो उतर ही रही हो उतर ही गई हो तब पकड़े अपने मन में कि आखिरी विचार क्या है फिर सो जाएं. और जब सुबह नींद टूटे होश आए तब तत्काल पहली खोज करें कि सुबह जागने का पहला विचार कौन सा है तो आप बहुत चकित होंगे रात जो आखिरी विचार होता है वही सुबह पहला विचार होता है रात सोते समय जो चेतना में अंतिम विचार होता है सुबह जागते समय चेतना में पहला विचार होता है ठीक ऐसे ही मरते वक्त जो अंतिम वासना होती है वो जन्म लेते वक्त पहली वासना होती शरीर तो गिर जाता है हर मृत्यु में लेकिन मन चलता चला जाता है तो आपके शरीर की उम्र हो सकती है 50 साल हो लेकिन आपके मन की उम्र 50 लाख साल हो सकती आपने जितने जन्म लिए हैं उन सभी मनों का संग्रह आपके भीतर आज भी मौजूद है अभी भी मौजूद है बुद्ध ने उसे बहुत अच्छा नाम दिया पहला नाम बुद्ध ने ही उसको दिया उसे उन्होंने नाम दिया आले विज्ञान आले विज्ञान का अर्थ होता है स्टोर हाउस ऑफ कॉन्सियसनेस स्टोर हाउस की तरह आपने जितने भी जन्म लिए हैं वे सभी स्मृतियां आपके भीतर संग्रहित आपका मन बहुत पुराना है। और ऐसा भी नहीं कि आपके पास जो मन है वो सिर्फ मनुष्य जन्मों का है अगर आपके पशुओं में जन्म हुए जो कि हुए अगर आपके वृक्षों में जन्म हुए जो कि हुए तो वृक्षों की स्मृति पशुओं की स्मृति वे सभी स्मृति आपके भीतर मौजूद जो लोग आलय विज्ञान की प्रक्रिया में गहरे उतरते हैं वो कहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को गुलाब के फूल को देखकर अचानक प्रेम उमड़ता है तो उसका गहरा कारण उसका गहरा कारण यही है कि उसके भीतर गुलाब के होने की कोई गहरी स्मृति आज भी शेष है जो समतुल जो रिजून जो गुलाब को देखकर प्रतिध्वनित हो उठती अगर एक व्यक्ति कुत्ते को बहुत प्रेम किए चला जा रहा है तो ये बिल्कुल आकस्मिक नहीं है उसके भीतर के आले विज्ञान में स्मृतियां हैं जो उसे कुत्ते के साथ बड़ी सजातीता बड़ा अपनापन बड़ी निकटता का बोध करवाती हूं हमारे जीवन में जो भी घटता है वो आकस्मिक नहीं एक्सीडेंटल नहीं उसकी गहरी कार्यकार की प्रक्रिया पीछे काम करती होती है। मृत्यु में शरीर गिरता है लेकिन मन यात्रा करता चला जाता है और मन संग्रहित होता चला जाता है इसलिए आपके मन में कई बार ऐसे रूप आपको दिखाई पड़ेंगे जिनको आप कहेंगे ये मेरे नहीं आपको भी कई बार लगेगा कि कुछ काम आप ऐसे कर लेते हैं जिनको आपको कहना पड़ता है इंस्पाइट ऑफ मी मेरे बावजूद हो गया एक आदमी का किसी से झगड़ा होता है और वो दांत से उसका चमड़ी काट लेता पीछे वो सोचता है कि मैं और दांत से चमड़ी काट सका मैं कोई जंगली जानवर हूं आज वो नहीं कभी वो था और किसी क्षण में उसके भीतर की स्मृति इतनी सक्रिय हो सकती है कि बिल्कुल पशु जैसा व्यवहार करे हम में से सभी लोग अनेक मौकों पर पशु जैसा व्यवहार करते वो व्यवहार आसमान से नहीं उतरता हमारे भीतर के ही चित्त के संग्रह से आता है हमारी मृत्यु सिर्फ हमारे शरीर की मृत्यु है संकल्पात्मक मन मरता नहीं इसलिए ऋषि को मजाक का मौका ना होता अगर मृत्यु हो रही होती इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सूत्र समाधि के क्षण का है समाधि के साथ एक भेद है कि समाधि की पूर्व घोषणा हो सकती क्योंकि मृत्यु आती है समाधि लाई जाती है मृत्यु घटती है समाधि का आयोजन करना पड़ता है एक एक कदम ध्यान का उठाकर आदमी समाधि तक पहुंचता है यह भी आप ख्याल रख लें कि समाधि शब्द बड़ा अच्छा है कब्र के लिए भी कभी आप समाधि बोलते हैं साधु मर जाता है तो उसकी कब्र को समाधि कहते है। सच है यह बात समाधि एक तरह की मृत्यु है बड़ी गहरी मृत्यु है शरीर तो शायद वही रह जाता है लेकिन भीतर जो मन था वो विनष्ट हो जाता है। उस मन के विनष्ट होने के क्षण में ऋषि कह रहा है कि मेरे संकल्पात्मक मन अपने किए हुए का स्मरण कर अपने किए हुए का स्मरण कर क्यों इसलिए कि इसी मन ने कितने धोखे दिए और ये मन आज खुद ही नष्ट हुआ जा रहा है जिस मन को हमने समझा मेरा है जिसके आधार पर जिए और मरे जिसके आधार पर काम किए हारे और जीते जिसके आधार पर जय और पराजय की आकांक्षाएं बांधी जिसके आधार पर सुखी और दुखी हुए सोचा था कि जो सदा साथ देगा आज वही धोखा दिए जा रहा जिसके कंधे पर हाथ रखकर इतनी लंबी यात्रा की आज पाया कि वो कंधा भी विदा हो रहा जिस नाव को समझा था कि नाव है आज पाया कि वो भी पानी ही सिद्ध और नदी में मिली जा रही इस क्षण में इस क्षण में ऋषि कहता है मेरे संकल्पात्मक मन अब अब स्मरण कर अपने किए हुए का अपने किए हुए कर्मों का अपने सोचे हुए कर्मों का स्मरण कर कैसे तूने वादे किए थे क्या तेरी प्रोमिस थी क्या तेरा आश्वासन था कितने तेरे भरोसे थे तूने मुझसे क्या क्या करवा लिया और तूने मुझे क्या क्या कर रहा हूं इसका भ्रम दिया और तूने कैसे कैसे स्वप्न मुझसे निर्मित करवाए और कैसी विक्षिप्तताएं मुझसे करवाई और अब तू खुद विदा हुआ जा रहा है और अब मैं एक ऐसे लोक में प्रवेश करता हूं जहां तू नहीं होगा लेकिन अब तक तूने सदा मुझसे यही कहा था कि जहां संकल्प नहीं होगा वहां तुम नहीं होोगे लेकिन आज मैं देखता हूं कि तू तो विदा हो रहा है लेकिन मैं पूरा का पूरा मन सदा कहता है कि अगर संकल्प ना रहा तो मिट जाओगे टिक ना पाओगे जिंदगी के संघर्ष में अगर अहंकार ना रहा तो खो जाओगे बच ना सकोगे सर्वाइवल नहीं होगा मन सदा कहता है पुरुषार्थ करो संकल्प करो लड़ो नहीं लड़ोगे तो बचोगे नहीं संघर्ष नहीं करोगे तो मिट जाओगे निश्चित ऋषि आज मजाक करे तो स्वाभाविक है वो मन से कहे कि तू तो खुद मिठा जा रहा है लेकिन मैं तो पूरा का पूरा सेंस तू खो रहा है मैं नहीं खो रहा हूं लेकिन अब तक तूने यही धोखा दिया था कि तू नहीं होगा तो मैं नहीं बचूंगा आज तू तो जा रहा है और मैं बच रहा हूं इस इस घड़ी को ऋषि व्यंग बनाए दो कारणों से एक तो अपने मन के लिए और एक उनके मन के लिए भी जो अभी समाधि के द्वार तक तो नहीं पहुंचे हैं लेकिन कर्म कर रहे होंगे जिनका मन अभी यह कह रहा होगा ये करो ये करो अगर ये ना कर पाए तो तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है अगर ये महल ना बना तो बेकार हो गया अगर इस पद पर ना पहुंचे तो क्या तुम्हारा अर्थ रहा अगर तुमने ये पुरुषार्थ सिद्ध ना किया तो तुम दो कौड़ी के हो तुम्हारा जीवन व्यर्थ गया निष्प्रयोजन हुआ जिनके मन अभी ये कहे जा रहे होंगे उनको भी ऋषि व्यंग कर रहा है उनसे भी कह रहा है कि एक दफा फिर से सोच लेना मन सबसे बड़ा धोखा है मन सबसे बड़ी प्रवंचना है हमारी सारी प्रवंचना मन से ही अविरभूत होती हम सब शेख चिल्लियों से ज्यादा नहीं और मन इतना कुशल है कि कभी भी इस सतह तक हमें गहरे में नहीं देखने देता कि हमें पता चल जाए कि हम धोखा खा रहे हैं इसके पहले कि पता चले मन नया धोखा निर्मित कर देता इसके पहले की पुराना धोखा टूटे मन नए धोखे के भवन बना देता है और कहता है यहां आ जाओ यहां विश्राम करो एक आकांक्षा पूरी होती है अगर मन एक क्षण भी गैप दे दे एक क्षण भी अंतराल दे, दे तो आपको पता चल जाए कि जिस वासना को पूरा करने के लिए इतनी पीड़ा झेली वो पूरा करके कुछ भी नहीं हाथ में आया राख भी हाथ में नहीं आई लेकिन मन इतना अंतराल नहीं देता इतना मौका नहीं देता इधर एक आकांक्षा पूरी भी नहीं हो पाती कि मन दूसरी आकांक्षा के बीज बोना शुरू कर देता इधर एक आकांक्षा पूरी होकर व्यर्थ होती है कि नए अंकुर वासना के मन खड़े कर देता दौड़ फिर पुनः शुरू हो जा कभी भी मौका नहीं देता विश्राम का विराम का कि आप देख पाए कि, कि किस धोखे में पड़े पैर के नीचे से जमीन का एक टुकड़ा हटता है तो गड्ढे को नहीं देखने देता नया जमीन का टुकड़ा दे देता है कि इसके सारे खड़े रहो